सहना वो सहनो गुन को सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्त विषा वह ओ शाति शाति योग दर्शन की 60वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है क्रियायोग का प्रकरण चल रहा है जो तीन क्रिया योग बताए उनका परिणाम उनका फल उनका उद्देश्य साधन पाद के द्वितीय सूत्र में बताया कि समाधि को प्राप्त करने के लिए समाधि को संपन्न करने के लिए और दूसरा जो क्लेश हमारे साथ चले आ रहे हैं जो अविद्या का जाल अशुद्धि का जाल लगा हुआ है चित्त में उसको नष्ट करने से पहले क्षीण करने के लिए तनु करने के लिए दुर्बल बनाने के लिए ये क्रिया योग कारण के रूप में हमारी सहायता करता है और कब करता है आसेव्य मान चारों ओर से अच्छी प्रकार से सेवित किया जाता हुआ कभी इस शास्त्र को पढ़ा कभी उस शास्त्र, शास्त्र को पढ़ा कभी ये तप किया कभी वो तप किया और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य हमारे सामने आ रहा है लक्ष्य उसमें ईश्वर बना, बना लिया है यदि अन्य कोई लक्ष्य बनाया है तो उसको हटाते हुए केवल मात्र ईश्वर ही लक्ष्य रहे और अन्य पदार्थों की भी यदि आवश्यकता हो अन्य साधन भी चाहिए जीवन चलाने के लिए तो वो भी मात्र इसलिए कि मुझे इन साधनों का प्रयोग करके ईश्वर को प्राप्त करना है तो ऐसा ये आसे व्यमान होता हुआ क्रिया योग समाधि को लाता है और क्लेशों को प्रकृष्ट रूप से तनु करता है तनु करोती और उसके बाद बताया कि जब ये क्लेश तनु हो जाते हैं तो प्रतनुकृतान क्लेशान प्रसंख्या दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिण करती फिर साधक इन दुर्बल किए हुए क्लेशों को क्योंकि अब इनमें अधिक शक्ति नहीं रही क्रिया योग के द्वारा हमने इनको क्षीण कर लिया क्योंकि जब तक क्षीण न होते तब तक प्रसंख्यान अग्नि कार्य नहीं करेगी जैसे वस्त्र का स्थूल मल हम जब हटा लेते हैं स्थूल उपायों से उसके बाद सूक्ष्म मल को हटाने के लिए विशेष उपाय विशेष प्रयत्न जो करते हैं वो सफल होता है परंतु यदि स्थूल मल को न हटाया जाए और हम उसके बाद साबुन ऐसे ही लगाने लगें या अन्य कोई सूक्ष्म मल को हटाने का उपाय करने लगें तो वह उपाय वह साधन वह मल को हटाने में व्यय हो जाएगा यदि कपड़ा अधिक गंदा है ऊपर से मट्टी लगी हुई है जो कि हट सकती थी झाड़ कर के भी धोकर के पानी से भी लेकिन उसको ऐसा ही रख करके वस्त्र को बिना स्थूल मल हटाए और हम यदि इस पर साबुन लगाएंगे तो वह साबुन उस स्थूल मल को हटाने में व्यय हो जाएगा मल और मल है। आ, इस मल मल है इस जो ना ये हम जब चित्त के साथ तो ये संस्कार भाषण में व्यास जी ने प्रत्युपस्थित विषय जाला और उसी का अशुद्धि का ही विशेषण था ये अशुद्धि का ही विशेषण जो दिया था सूत्र में कि ये जो विषय का जाल है यही अशुद्धि है तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम स्थूल मल पहले से न हटाए तो सूक्ष्म मल को हटाने में जो उपाय हमें प्रयोग करना था वह उपाय स्थूल मल में ही व्यय हो जाएगा सूक्ष्म मल नहीं हट पाएगा जैसे कोई वृक्ष हमें उखाड़ना है काटना है विशाल वृक्ष है तो हम उसको पहले जड़ें खोदते हैं आसपास से मट्टी हटाते हैं उसकी शाखाएं काटते हैं हल्का करते हैं उसको दुर्बल बनाना चाहते हैं और दुर्बल बना करके वो सरलता से हट जाता है ऐसे ही काटना हो तो काटने में भी ऐसा नहीं है कि प्रथम प्रयास में ही वृक्ष कट जाएगा थोड़ा कटा फिर और थोड़ा कटा फिर और थोड़ा कटा अब हम उसको धक्का देकर गिराना चाह रहे हैं नहीं गिर रहा है अभी तक और थोड़ा काट लिया और थोड़ा काट लिया एक स्थिति ऐसी आएगी आप जरा सा हाथ मारेंगे वो गिर जाएगा क्योंकि दुर्बल हो गया तो दुर्बलता इस क्रिया योग के द्वारा की जा रही है उनकी उसी को प्रतनु कहा गया है प्रकर्ष रूप से तनु करना क्योंकि ये जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है जैसा कल कहा था मैंने कि ये भी एक प्रतिपक्ष भावना ही है इनमें भी स्वल्प प्रतिपक्ष भावना चलती रहती है क्योंकि हम इन क्रियायों को अपना करके अविद्या के संस्कारों को अंदर ही अंदर क्षीण कर रहे होते हैं कारण अविद्या के संस्कार जिनको हमने उभरने नहीं दिया उस काल में जिस काल में हम स्वाध्याय कर रहे हैं ईश्वर प्रधान कर रहे हैं तप कर रहे हैं उस काल में हमने उन अविद्या के संस्कारों को उभरने नहीं दिया पहला कार्य दूसरा नए विद्या के संस्कार बनाए तप के संस्कार बनाए जैसे कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है अब उपवास जब कर रहा है आवश्यक है तभी बता रहा हूं वैसे उपवास नहीं आवश्यकता है हम कोई रोग है उपवास कर रहा है हमारी भोजन में प्रवृत्ति रहती है लगातार नित्य प्रति हम भोजन करते हैं और आज हमें उपवास करना है तो उपवास करते समय हम दो तो कार्य कर रहे होते हैं एक तो जो भोजन में हमारी प्रवृत्ति है उसका हमने विरोध किया उसको रोका प्रवृत्ति को उसको उभरने नहीं दिया जो भोजन खाने की प्रवृत्ति हो रही है उसको रोका तो रोक करके एक तो हमने उस संस्कार को पुष्ट नहीं होने दिया दूसरा हमने उसके विपरीत भोजन ना लेकर के एक नया संस्कार बनाया और वह नया संस्कार उसके विपरीत जा रहा है भोजन की प्रवृत्ति के विपरीत जा रहा है वो तो इस तरह से दोनों ओर उधर कम हुआ उभरने न देना भी कम करना ही है क्योंकि यदि हम उपवास न करते तो क्या करते क्या करते उस काल में खाते ही तो तो खाते तो वह जो प्रवृत्ति है हमारी भोजन में स्वादिष्ट भोजन ये बनाना वो बनाना चटपटा बनाना इस तरह से ये खाना वो खाना और हमने रोग इकट्ठे कर लिए तो वह जो हम खाते उसमें भोजन के लिए तो वह संस्कार जो हमारा प्रवृत्ति का है या विद्या का है भोजन में जो रुचि विशेष हम देख रहे हैं उसको हम पुष्ट करते और नया कोई संस्कार उसके विपरीत बना नहीं रहे होते लेकिन उपवास करके हमने उधर उनको दुर्बल किया पुष्ट नहीं होने दिया और इसके विपरीत एक नया संस्कार उसके विरुद्ध और बनाया तो इस तरह से क्षीण ख्षिन, क्षीणता हुई यहां पर हो गया हटा भी तो तनुकरण हो गया क्योंकि स्वल्प प्रतिपक्ष भावना है इस क्रियायोग के द्वारा तो इन तीनों के द्वारा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान इनके द्वारा हम अंदर ही अंदर भले ही कम हो रहा हो अब वो अपने अपने ऊपर है कि किसकी कितनी क्षमता है कितना ईश्वर प्रधान कर सकता है कितना स्वाध्याय कर सकता है कितना तप कर सकता है उसके आधार पर लेकिन कुछ भी हो वहां क्षीणता हो रही है आपको ये समझने लगे कि इस क्रिया योग के द्वारा ये दग्ध बीज भी हो जाएंगे ये संभव नहीं क्योंकि इसमें ईश्वर प्रधान शब्द भी आ रहा है और उसको हम ले लें कि अरे ईश्वर प्रधान तो ये बहुत उच्च वस्तु है ये तो बहुत बड़ा कार्य है ईश्वर को हमने अपने को समर्पित कर दिया इससे ऊंचा और क्या उपाय हो सकता है अब तो सारे क्लेश दग्ध हो जाने चाहिए लेकिन नहीं इसे क्षीण तो हो जाएंगे दग्धबीज का कार्य पृथक रूप से करना होता है और उसका उपाय जिसको महा प्रतिपक्ष भावना भी कह सकते हैं जैसा कि ध्यान है आद सूत्र में आया हुआ है ध्यान है या तदित के भाष्य में महाप्रतिपक्ष भावना शब्द है कि नहीं महा प्रतिपक्ष भावना महाप्रतिपक्ष महाप्रतिपक्ष ये शब्द है उसमें तेरहवें सूत्र के भाष्य में देखिए एक शब्द है उसमें स्वल्प प्रतिपक्ष ग्यारहवें ग्यारहवें सूत्र में ध्यान है या स्तवृतः सूत्र में एक शब्द है स्वल्प प्रतिपक्ष और इसमें मैंने बताया था कल के बहरी समास करेंगे स्वल्प है प्रतिपक्ष जिनका लेकिन इसका अर्थ क्या होगा क्योंकि पीछे हे शब्द सूत्र में क्या आ रहा है हे शब्द हटाने योग्य नष्ट करने योग्य तो स्वल्प प्रतिपक्ष से जो नष्ट करने योग्य है लेकिन कौन कौन स्थूल वृत्त वो स्थूल वृत्तियां हैं उसके लिए तो यह क्रियायोग हो गया स्वल्प प्रतिपक्ष से जो नष्ट करने योग्य है उसके लिए क्रियायोग हो गया और सूक्षमास्तु क्लेशान सूक्ष्मस्तु महाप्रतिपक्ष जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं क्योंकि संस्कार वृत्ति के रूप से ही पता लगता है हमें संस्कारों का ज्ञान हमें वृत्ति से ही लगता है वृत्तियों को परिदृष्ट धर्म कहा गया है और जो संस्कार है वो अपरिदृष्ट धर्म है हमारे अंदर सूक्ष्म संस्कार रह गए हैं इसका भी पता वृत्ति से ही लगेगा तो सूक्ष्म जो वृत्ति है क्लेशों की वो महाप्रतिपक्ष से नष्ट होंगी अब महाप्रतिपक्ष यहां तो कहा है इन्होंने महाप्रतिपक्ष लेकिन कहा घटाएंगे इसको आप बताइए कौन सी है महाप्रतिपक्ष भावना कहा घटाएंगे इसके लिए यद्यपि स्वल्प प्रतिपक्ष को भी इन्होंने यहां नहीं कहा है लेकिन जो पीछे प्रकरण चल रहा है इसी भाष्य में ग्यारहवें सूत्र में, के भाष्य में कि क्रिया योगे न कलेशान या वृत क्रिया योगे अब इसी स्थूल शब्द को आप यहां ले आइए नीचे वाली पंक्ति में अंत में कि स्वल्प प्रतिपक्ष स्थूल वृत्त संगति समझ में आ रही है जब पीछे यह कह रहे हैं कि जो स्थूल वृत्तियां हैं क्लेशों की वो क्रिया योग से तनु होती हैं और उन्ही स्थूल वृत्तियों का यहां विशेषण बनाया स्वल्प प्रतिपक्ष तो क्रिया योग स्वल्प प्रतिपक्ष हुआ या नहीं हो गया तो ये ऐसे अर्थ निकलेगा अब अगला जो वाक्य है प्रारंभ की पंक्ति में हम्म ये, ये हो गया स्वल्प प्रतिपक्ष अर्थात ये भी इसके द्वारा भी हम उनको क्षीण कर रहे हैं अब दूसरा अगला जो वाक्य था इसी में के तनु तनुता सत्य है जो तनु हो चुकी है क्षीण हो गई है वो किससे हटेंगी अब ना पहले वाक्य में न न। अब प्रसंख्यान ध्यान प्रसंख्यान ध्यान को इन्होंने खोला तो है नहीं प्रसंख्यान ध्यान लेकिन अंतिम जो पंक्ति है अंतिम जो शब्द आ रहा है पंक्ति में वाक्य में के क्लेशा नाम सूक्ष्म महाप्रतिपक्ष तो एक तो ये सिद्ध हुआ ऐसे कि प्रसंख्यान को ही इन्होंने महाप्रतिपक्ष क्योंकि जब वहां कह रहे हैं कि सूक्ष्मी जो सूक्ष्म हो गई हैं वृत्तियां उनको दग्ध बीज कल्प बनाना है किससे प्रसंख्यान ध्यान से और वही अग्नि है वो अग्नि शब्द यहाँ आया हुआ था इसमें अग्नि शब्द इसमें जो दूसरा सूत्र है प्रसंख्यान अग्निना। अग्नि यहां आ चुका है अंत साक्षी कहलाती हैं सारी अंदर ही अंदर हम एक ऋषि के वाक्यों को संगति लगाते हैं और उससे फिर अर्थ जो है स्पष्ट होता है क्योंकि एक ही वक्ता जो उसके अंदर ज्ञान है उसके विरुद्ध बोलेगा नहीं हम मान लो कहीं कोई बात कहने में बताने में रह गई तो उसको उसके अन्य वाक्यों से निकाल लेते हैं। तो संगति पूरी लग जाती है तो यहां जिसको अग्नि का है वही यहां पर प्रसंख्यान ध्यान है ये और जिसको प्रसंख्यान ध्यान कह रहे हैं वही महाप्रतिपक्ष है जब वहां कह दिया कि प्रसंख्यान ध्यान से दग्ध बीज हो जाएगा ये क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे दग्ध बीज के समान और अंत में कह रहे हैं कि सूक्ष्म महाप्रतिपक्ष है अब बात ये है कि स्वल्प प्रतिपक्ष तो स्पष्ट हो गया कि ये क्रिया योग है लेकिन महाप्रतिपक्ष क्या है तो क्या संगति लगेगी इसकी वही लगेगी जो सूत्र दिया है अहिंसा दया दुख अज्ञान अनंत फला उसी के भाष्य में है ये सूत्र में ही है उसमें अंत में जो शब्द है वितरका हिंसा दया कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मुहूर्व का मृदु मध्याधि दुख अज्ञान अनंत फला पीछे का जो सूत्र का भाग है वो तो हिंसा आदियों का विशेषण है सारा वो प्रतिपक्ष भावना नहीं है सूत्र में जो प्रारंभ का सारा भाग आ रहा है दुख ज्ञान फला से पहले पहले का भाग ये क्या है हिंसा आदि का विशेषण कि हिंसा कैसे कैसे हो सकती है कृत है कारित है अनुमोदित है मृदु है मध्य है अधिमात्र है यह सब उसके लिए आएगा लेकिन सूत्र के अंत में जो आ रहा है प्रतिपक्ष भावना, इसको कौन खोल रहा है कौन सा शब्द है वो दुख अज्ञान अनंत फला इति। ये प्रतिपक्ष भावना है अब वह महाशब्द नहीं है भावना मतलब उसके विपरीत हाँ उसके विपरीत सोचना उसकी हानि बताते तो रहे हैं। दुख सोचना अज्ञान बढ़ेगा अनंत दुख अनंत अज्ञान ऐसा विचार करना तभी तो हम डरेंगे क्योंकि जीव का स्वभाव होता है कि जिसमें वह अपनी हानि देख लेगा उसे कभी नहीं करेगा ये सबका स्वभाव होता है किसी एक का नहीं जिसके उपरीत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा शराब पीने वाला व्यक्ति शराब में लाभ देख रहा है हानि नहीं देख रहा है हमें हमें दिख रहा है कि हानि कर रहा है अपनी क्योंकि हमें पता लग गया उसका तो जिनको पता लग जाता है वो दूसरों का भी समझा सकते हैं दूसरों के लिए और उनकी वृत्तियों को देख करके वो समझ जाएंगे किधर जा रहा है व्यक्ति ये वो उसमें लाभी देख रहा है तो महाप्रतिपक्ष महाशब्द तो नहीं है इति प्रतिपक्ष भावनाम वहां कहा है महाशब्द तो वो तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यहां भी कहा है क्रियायोग में यहाँ तो स्वल्प शब्द की बात छोड़ो प्रतिपक्ष शब्द भी नहीं है है या क्या क्रियायोग में ये कहा है कि ये स्वल्प ए, सूत्र के सूत्र में वो तो आगे कहा था यहाँ जाकर के मिला है हमें ये यहाँ पता लग रहा है कि जो क्रियायोग पीछे बताया है वो स्वल्प प्रतिपक्ष है और फिर क्रियायोग के बाद जो दूसरा सूत्र आ रहा है जिसको हम पढ़ रहे हैं समाधि भावना और वो तनु करने का कार्य जो जिसने किया वो वो क्या है तो वो यहां बता दिया कि क्रिया युग भी है वो और स्वल्प प्रतिपक्ष है जब ये स्वल्प प्रतिपक्ष है तो वहां जो दुख अज्ञान अनंत फला है ये कौन सा प्रतिपक्ष है अब महा तो बचा बाकी आप लोग विचार करना कोई और अर्थ निकल सकता है तो क्रिया क्रिया योग है है है ये तो तो हम हम कर सकते हैं करना करना है, और उसमें केवल केवल भावना है। तो, तो तो तो तो भावना मात्र मात्र को हम माने या को बलवान क्रियाओं वहा क्या सोच रहे हैं हम उस भावना में क्या विचार चल रहा है अनंत दुख अन एक भयंकर डरावनी स्थिति वो ज्यादा प्रबल है या हम कोई स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें कोई डर लग रहा है हमें तो क्या हो गया कभी करके देखा है दुख जान फल का महाप्रतिवर्ग की भावना करके देखिए कभी पता लग गया कि इसमें ज्यादा परिश्रम है क्योंकि हमारी हमारी जो प्रवृतियां हैं हम उनके विरुद्ध जब सोचते हैं तो मन नहीं लगता उसमें अरे कहा उल्टा सोचने लगे हैं, संसार में अरे धन सब सब धन के पीछे पड़े हम भी धन कमाएंगे ऐश से रहेंगे जीवन ऐश लाएंगे चलाएंगे वैश्वलाएंगे ये करेंगे वो करेंगे उसके विरुद्ध कहां सोच पाते हैं हम सोच के देखो देखो उसमें कितना लगेगा फिर वो मानसिक परिश्रम है हमें भय लगता है लोग कहते हैं ना कि अरे नेगेटिव सोचना चाहिए पॉजिटिव रहो हमेशा ठीक है बने रहो पॉजिटिव जो पॉजिटिव अपने को समझ रहा है वो नेगेटिव ही है क्योंकि जीवन की विपरीत दिशा की ओर जा रहा है उसे कैसे पॉजिटिव कहा जाएगा जीवन के लक्ष्य को छोड़ के जा रहा है उल्टे तो तो ये बहुत चलता है शब्द नेगेटिव पॉजिटिव सकारात्मक नकारात्मक हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए उदाहरण क्या देते हैं गिलास का पानी भरा हुआ अब आप बताइए गिलास में पानी भरा है आधा तो एक कह रहा है कि इसमें आधा गिलास खाली है तो कि देखो इसकी नेगेटिव सोच है एक कह रहा है कि इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है उसको पॉजिटिव बता रहे हैं अब मान लो हमारे घर में जो है बाल्टी में आधा पानी भरा हुआ है और टूटी में पानी नहीं है और आ गया क्योंकि बिजली आती है कभी कभी आता है नहीं आता है नगर पालिका का पानी होता है नहीं अब पानी आ गया तो माँ ने कहा बच्चे से कि भी बाल्टी जो है वो भर ले ये खाली है थोड़ी इसको भर ले बच्चा क्या कहेगा है मां क्या तू नकारात्मक सोच रही है अरे बाल्टी में तो आधा पानी भरा हुआ है उसको देखना अब ये कहने वाला बच्चा ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है आप स्वयं विचार कीजिए ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है जबकि ये पॉजिटिव कहा जाएगा आज की भाषा में आज की व्याख्या में कि उसको आधी भरी भी दिख रही है वो आलस्य को ला रहा है अपने अंदर और मां जो कह रही है सम पानी भर ले वो पॉजिटिव है क्यों उसको भरी बाल्टी चाहिए पूरी वो अधिक मात्रा में पानी ला रही है तो अधिक मात्रा में पानी लाना कैसे नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के समझा देते हैं दूसरों को गिलास का उदाहरण देकर के तो प्रसंख्यान जो महाप्रसंख्यान है अनंत दुख अनंत दिल दहल जाता है जब ऐसी बातें सोचते हैं हम लोग कि इतना भयंकर परिणाम जैसा मैंने कल बताया था उसमें थोड़ा एक संशोधन कर लेना कल जो प्रसंग चल रहा था कि इतने प्राणी है एक वर्ग किलोमीटर में इतने हैं सारी पृथ्वी पर इतने हैं उसमें जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है वो इक्यावन करोड़ सारा है इक्यावन करोड़ वर्ग किलोमीटर उसमें जो भूभाग है वो लगभग उसका यदि पूरा पूरा आपको लेना हो के पूरा पूरा जो भाग है उसका वो आएगा बीस करोड़ 20 करोड़ 21 लाख बाईस हजार आठ वर्ग मील बीस इक्कीस बाईस आठ है भूभाग हा बीस इक्कीस बाईस आठ सौ पचास अब इतनी इतनी पृथ्वी पर जो प्राणी हैं जीवात्मा शरीर धारण किए हुए जल विभाग में, में, में। नहीं है उसमें भी लेकिन हमने एक मोटा मोटा अनुमान वैसे निकाला कि एक वर्ग किलोमीटर जो वैज्ञानिकों ने देखा वो जल भाग नहीं देखा भाग उसकी खोज नहीं की उन्होंने जो भू भाग है वैसा बिना जल का उसको देखा और उसमें इतने जीवात्मा इतने प्राणी निकले कि जितने मनुष्य भू सारी पृथ्वी पर भूभाग पर विद्यमान है तो मनुष्य रहते नहीं है जितने सारी पृथ्वी पर मनुष्य हैं तो कौन सी पृथ्वी पर है मनुष्य स्थल में ही तो है थल में तो है नहीं मनुष्य तो साढ़े सात अरब जो मनुष्य हैं वो साढ़े सात अरब सारी योनियों के प्राणी एक वर्ग किलोमीटर में एक वर्ग मील में आ गए हाँ, साढ़े सात अरब मनुष्य सारी पृथ्वी पर और साढ़े सात अरब जीवात्मा शरीर धारण किए हुए वो एक वर्ग मील क्षेत्रफल में आ गए कैसे आ गए सारे प्राणी मिलाकर के जी साढ़े तो पे आ गए मनुष्य साढ़े सात अरब मनुष्य है एक वर्ग में कैसे लेंगे? सारे प्राणी हाँ सारे जीवात्मा शरीर धारण किए हुए प्रश्न क्या है आपका जो जो बोला प्राणी वो सारे हैं? हाँ है उससे आगे उससे आगे कहा उससे आगे ये है कि उतने ही जीवात्मा हाँ। केवल एक वर्ग मील क्षेत्रफल में आ गए ये, कैसे ये सारे प्राणी अन्य नहीं देख रही आप ये ये आपने किस प्रमाण से कि ये सारी इतने में आ वही तो मैं कह रहा था कल कि ऐसा वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है ऐसा वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया एक वर्ग मील का और उस इतने जीवात्मा उसमें आए अब प्रश्न यह है कि फिर सारी पृथ्वी पर कितने प्राणी हैं, कितने जीव शरीरधारी हैं नहीं क्यों नहीं गिन सकते तो साढ़े सात अरब को आप 20 करोड़ से गुणा कर दीजिए अब जो भी आएगा लगभग बैठेगा ये चार शंख के आसपास उसको कर लेना कैलकुलेट लेकिन अब बात ये थी कि जैसे मैंने कल कहा कि एक जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है मनुष्य का तो उसको इसकी भरपाई करने के लिए उस स्थान को घेरने के लिए हम साढ़े सात अरब ही रखेंगे जो संख्या हमने मानी उसको तो कायम रखेंगे उसमें से एक कम हो गया मान लो तो उस संख्या की पूर्ति कोई करने आएगा जीव अन्य अन्योनियों से तो अन्य वाले कितने जीव उसकी लाइन में लगे हुए हैं तो एक अनुपात बीस करोड़ बीस करोड़ वर्ग मील है उसका गुणा करेंगे नहीं हम कितने जीव हैं बीस करोड़ में से एक को अवसर मिलेगा मनुष्य बनने का साथ से ये तो 20 hmm? करोड़ तो एरिया है 20 करोड़ एरिया हो गया हाँ जी, हाँ और एक वर्ग एक वर्ग मील में कितने जीवात्मा बात मैं साढ़े सात अरब ठीक हाँ है हाँ हाँ हाँ हाँ अब साढ़े सात अरब एक वर्ग मील में और साढ़े सात अरब ही मनुष्य है सारी पृथ्वी पर और सारे प्राणी सारी पृथ्वी पर साढ़े सात अरब इंटू बीस करोड़ नहीं समझ में आया हो गया बीस करोड़ बीस करोड़ गुना हो गया नहीं अब एक अब एक संख्या पे आ जाओ साढ़े सात अरब को बीस करोड़ से गुणा किया है हमने ठीक है ना अब एक मनुष्य के सा, साथ में कितने अन्य प्राणी लगेंगे अब एक मनुष्य बराबर बीस करोड़ जब साढ़े सात अरब गुना बीस करोड़ है तो एक बराबर बीस करोड़ हो गया कि नहीं हो गया बीस करोड़ के पा, पा पार पार करने बाद में फिर उसके द्वारा उस हाँ बीस करोड़ का अर्थ है कि बीस करोड़ बार हमें अन्य योनियो में जाना है ये औसत है ये इसमें कोई अधिक कोई कम अब बीस करोड़ योनियों में जाने के लिए वर्ष कितने चाहिए करोड़ लाखों करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं अरबों खरबों वर्ष योनियों उसके बाद क्या हाँ तब मनुष्य बनेंगे तो ये अनंत दुख है कि नहीं है आनंत फल अब कोई कहे कि नहीं वो परमात्मा वो में सुधार करने के लिए भेजता है और सुधार तो मुझे करवाना ही है अपना तो मैं अगर पाप कर्म नहीं करूंगा तो परमात्मा सुधार नहीं करेगा मेरा ठीक है तो करें ठीक है हाँ सुधार करवाना है मैं अपना तो सुधार कैसे करे वो हम पहले पापकर्म करें फिर वो दंड दे हमें सुधार होगा उससे दंड से कर इसी में तो हमारा सुधार नहीं तो कोई कहे कि परमात्मा दंड दे करके सुधार करता है तो सुधार करवाने के लिए मुझे कुछ ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिससे मुझे दंड मिले इससे मेरा सुधार हो जाए वस्त्र धोना है हमें तो थोड़ा गंदा कर ले इसको पहले है ना अब साफ वसो कैसे धोएं और दंड से सुधार होता है तो सुधार करवाने के लिए मैं जो है पाप कर्म कर रहा हूँ घूमते क्या, क्या तो रहेंगे कब जाकर के अवसर मिलेगा कितना समय निकल जाएगा यूं ही यदि हमारे पास वस्त्र शुद्ध है तो गंदा करके हम धोने समय नहीं लगेगा इसमें क्या और ये गंदा ही नहीं किया हमने तो समय बचा नहीं बचा वो शुद्ध करने का तो ये है महाप्रतिपक्ष भावना आनंद, दुख अनंत और बाकी आप विचार करना आप लोग कोई और अर्थ निकलता है तो ये यही इसी का नाम प्रसंख्यान अग्नि है अब हम इसी सूत्र पर फिर आ जाए दूसरे सूत्र पर यही है प्रसंख्यान अग्नि प्रसंख्यान अग्नि का ये भी अर्थ करते हैं कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति सत्व अलग और पुरुष अलग इसका ज्ञान होना लेकिन इसका ज्ञान कैसे हो पाएगा इसका ज्ञान होना तो उससे हमें यही पता लग जाएगा कि जब ये सत्व अलग है सत्य में आप सारा संसार ले लो ठीक है मैं पृथक हूं ये सारा संसार पृथक है और पृथक ही नहीं अपितु तो मेरा लक्ष्य नहीं है ये मेरा साध्य नहीं है ये जब मेरा साध्य नहीं है और हमारी प्रवृत्ति उधर हो रही है और हमें ये पता लग गया कि हमारा ये साध्य नहीं है तो वो प्रवृत्ति नष्ट होगी या नहीं होगी फिर जिसको प्राप्त करने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं और हमें ये पता लग जाए कि जिसको हम प्राप्त करने में इतना परिश्रम कर रहे हैं वो मेरे लिए अनुकूल नहीं है कोई प्राप्त करेगा उसको तो प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है उधर झुकाव जो राग है वो समाप्त होगा तो इस तरह से प्रसंख्यान अग्नि सत्व ख्याति ये भी अर्थ है इसका तो उधर आऊंगा मैं अभी अभी प्रसंख्यान अग्नि पर चल रहा हूं तो सत्वपुरशानता ख्याति और दुख अज्ञान अनंत फल वाली जो महाप्रतिपक्ष भावना है ये इन दोनों में संगति कैसे लगेगी हम दुख अज्ञान अनंत फल देख रहे हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं कि इनके प्राप्त होने से ऐसा ऐसा जो राग द्वेष मेरा मेरे अंदर है इसको अपनाने से इन प्रवृत्तियों को वृत्ति के रूप में लाने से वैसा कार्य करने से अनंत दुख अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी जो मुझे नहीं चाहिए जो मेरे से पृथक है और ये दुख ज्ञान अनंत फल की प्राप्ति किन चीजों से हो रही है संसार के प्रति राग होने से इन पदार्थों में लगाव होने से इनको साध्य मानने से तो उस अवस्था में जब इनको ये साध्य नहीं मानेगा तो अपने को पृथक मानने पर ही तो ऐसी भावना आएगी कि ये पृथक है मैं पृथक हूं ये मेरा स्वरूप नहीं है और वहां भी यही है दुख जन अनंत फल में भी कि वहां अपने को पृथक ही देख रहा है तो ये कुल मिलाकर के यही प्रसंख्यान अग्नि है उस प्रसंख्यान अग्नि से दग्ध बीज कल्पान जले हुए बीज के समान जला हुआ बीज नहीं उसके समान अब इनको प्रसव बनाएगा करेगा अभी नहीं अभी तो ये क्रिया योग चल रहा है इसलिए करोग है।, तो है अभी अभी तो केवल प्रतनु का कार्य होगा और दग्ध बीज कल्प का ये बाद में होगा किससे प्रसंख्यान अग्नि से महाप्रतिपक्ष भावना से वो बाद में होगा और उसे क्या हो जाएगा ये क्लेश कैसे हो जाएंगे अप्रसवधर्मी जिनमें प्रसव करने की सामर्थ्य नहीं है करने उत्पत्ति करने की, की सामर्थ्य नहीं है किसकी उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति यही सारा संसार ये शरीर ये इंद्रिया ये जो कुछ भी हमें मिल रहा है ये कौन उत्पन्न कर रहा है क्लेश क्लेशों के कारण ये हमें मिल रहे हैं बार बार और दग्ध बीज कल्प जब हो गए इनमें प्ररोह अब नहीं होगा जो कार्य कारण श्रृंखला है वो टूट जाएगी तो अब प्रसव धर्मी उनको करेगा फिर क्या होगा कि तेषाम तनुकरणात इनके तनुकरण से अब यहां तनुकरण शब्द है केवल लेकिन पीछे जो बात कह दी है उसके आधार पर यहां दग्ध बीज कल्प को भी ले लेंगे क्या कहा मैंने अभी तुम पंक्ति में रहो ना नवीन क्या कहा बोल रहा हूं मैं ऐसे किसी को पढ़ाओगे तो कैसे समझाओगे फिर जो तनुकरण शब्द है यहां पर तेषाम तनुकरणात उनके तनु करने से किनके क्लेशों के क्लेशों के तनु कर देने से फिर क्या होगा कि पुनः क्लेश ही अपरा फिर क्लेशों से अछूती लेकिन तनु करने से अछूती कैसे हो जाएगी आप दीजिए उत्तर तनु कर दिया है हमने क्लेशों को तो ये जो आगे आ रहा है प्रज्ञा सूक्ष्म प्रज्ञा यह क्लेशों से अछूती कैसे हो जाएगी फिर फिर भी संपर्क रहेगा कौन से क्लेशों से जो तनु कर दिए हमने जो क्षीण है जो दुर्बल है उनसे संपर्क है नहीं है अभी तो अछूती कहां हुई इसलिए मैंने कहा कि यहाँ तनुकरण शब्द में हम प्रसंग इसको दग्ध बीज को भी जोड़ेंगे साथ में तनुकरण जो किया है हमने ये तनुकरण शब्द में यहां अंतर्भावित दग्ध बीज शब्द भी है अर्थात पहले तनु किया फिर दग्ध बीज किया तनुकरणाथ को हम दोनों बातों में लेंगे तनुकरण करके दग्ध बीज करने से ये इसका अर्थ बनेगा तनु कर्णाथ का क्योंकि ये बात पीछे कह दी उन्होंने उन्हें पता है कि समझ जाएंगे लोग क्योंकि आगे जब आ रहा है अपराष्ट यह अपरा मृष्ट तभी तो घटेगा जब दग्ध बीज भी हो गए अब दग्ध बीज हो गए अप्रसव धर्मी हो गए अब सूक्ष्म प्रज्ञा इनसे कहां संप्रक्त है कहां संस्पृष्ट है इनसे कहां परामृष्ट है अब ये अपराष्ट हो जाएगी तो तनु करना हो गया तनु करके दग्ध बीज करने से पुनः क्लेश ही अपरा फिर क्लेशों से ये अलग बिल्कुल अछूती साफ जो कि अशुद्धि का जो जाल था वो समाप्त हो गया है परंपरा से कारण नहीं से हाँ परंपरा से वो पीछे कह दिया दोबारा नहीं कहा उसको क्योंकि पीछे चुका है। दूसरी भी आ जाएगी और फिर अगली संगति नहीं लगेगी दूसरी नहीं लेंगे तो अपराष्ट होगी नहीं सूक्ष्म प्रज्ञा तो ऐसी क्लेशों से अपराध सूक्ष्म प्रज्ञा वो कैसी है सूक्ष्म प्रज्ञा का विशेषण दिया सत्व मात्र इति मात्रम् मात्रस्य सा नि जान सत्वान्यता बहुरी करेंगे अब सत्व पुरुषान्यता मात्र ही ज्ञान है जिसका ऐसे ज्ञान स्वरूप वाली सूक्ष्म प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा है अब ये कैसा स्वरूप बन गया उसका कि जिसका स्वरूप है मात्र सत्व पुरुष का भेद इस ज्ञान से युक्त है वो ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा अन्यता कहते हैं भेद के लिए अन्य अन्यता तो ऐसी सूक्ष्म प्रज्ञा जिसको रितम भी कहा था रितम भरा तत्व प्रज्ञा यद्यपि वो ठीक है रितम नाम है ऋतु कोई धारण करती है वो लेकिन उसके भी स्तर हैं फिर अलग अलग कि रित में भी हमने उसमें कितना सुधार कर लिया है एक हल्की सी झलक जैसे हम किसी को देख रहे हैं दूर से अब दूर से देख रहे हैं तो स्पष्ट तो नहीं दिख रहा लेकिन दिख तो रहा है कुछ हमें दिख रहा है ये कह सकते हैं कि नहीं और थोड़ा निकट आई वस्तु तो, कोई आ रहा है व्यक्ति चेहरा नहीं साफ हो रहा था धुंधा धुंधला था और निकट आया और निकट आया और निकट आया लेकिन देखने का कार्य वहीं से हो गया था जहां धुंधलापन था तो ऋतु को धारण करने वाली ऋतु भी एक झीना झीना हल्का सा और ज्यादा प्रबल और ज्यादा प्रबल और ज्यादा उसके भी स्तर बन जाएंगे अलग अलग तो रितम जब शब्द कहा तो यहां प्रश्न उठेगा रितम्भरा कह दे दिया उसको कु प्रज्ञा को रितम भरा तत्व प्रज्ञा तो वो तो फिर वैसी ही होनी है जो क्लेशों से अपरा है वो तो वैसी ही होगी सदा लेकिन नहीं इस अवस्था में आकर के जो है अब अब वास्तव में वह सूक्ष्म प्रज्ञा कहलाएगी जो कि सत्य प्रशानता के ज्ञान से युक्त है और ऐसी प्रज्ञा समाप्ताधिकारा यह भी इसका विषण है समाप्त हो गया है अधिकार जिसका यह अधिकार क्या है जैसे किसी को किसी कार्य में नियुक्त कर देते हैं उसको अधिकार दे देते हैं कि आपको यह कार्य करना है उसको हमने अधिकृत कर दिया उसमें उसे अधिकार मिल गया ऐसे ही इस प्रज्ञा को इस चित्त को एक अधिकार दिया गया है किसने दिया अधिकार परमात्मा ने क्या अधिकार दिया है कि जिस जीवात्मा को मैं तुझे सौंप रहा हूं ईश्वर कह रहा है कि जिस जीवात्मा को जिस जीवात्मा के प्रति जिस जीवात्मा के लिए मैं तुझे नियुक्त कर रहा हूं कुछ करने के लिए जैसे किसी कोई वस्तु देते हैं ना कोई साधन दे दिया बाइक दे दी यात्रा करने के लिए अब व्यक्ति यात्रा करेगा उसे ऐसे ही चित्त को सौंप दिया जीवात्मा के लिए और चित्त को कुछ करने के लिए कहा क्या करने के लिए कहा कि जब तक ये मुक्ति को प्राप्त न कर ले तब तक तुझे इसका साथ निभाना है ये तो बहुत बड़ा मित्र है हमारा हम शत्रु मानते हैं ने? कि मन मेरा ऐसा है वैसा है मन के कारण से हम बिगड़ गए ये तो हमारा मित्र है और ये जब तक हम मुक्त नहीं हो जाएंगे ये पिंड नहीं छोड़ने वाला ये साथ निभाता ही रहेगा यह कब तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक ये अपने अधिकार को पूरा नहीं कर लेगा जैसे लोग में भी धारण ले लें कि कहीं कोई विशेष बड़ी राष्ट्रीय घटना घट गई है कोई अब वहां पर एक उस अपराध को खोजने के लिए एक समिति बना दी गई कमेटी बना दी गई कुछ व्यक्तियों की और उनको क्या अधिकार दे दिया कि आपको ये सारा तहकीकात करके पूरी खोज करके और रिपोर्ट देनी है कि वास्तव में हुआ क्या है यहां अब वो जो नियुक्ति में जो व्यक्ति लगाए गए हैं वो कब तक कार्य करेंगे अपना जब तक वो उसकी खोज पूरी न कर ले और खोज पूरी करते ही जैसे कोई अपराधी है अब उसकी वो भाग गया है अब भाग गया है तो लगा दी गई पुलिस के कुछ आदमी लगा दिए गए भाई तुम्हें तो इसको पकड़ के ही लाना है अब अब वो यहां भागेंगे वहां भागेंगे यहां जाएंगे ये यह सुराग लेंगे उससे पूछेंगे सारे उपाय करेंगे कि नहीं कब तक करेंगे जब तक पकड़ न ले उसको तो ये क्या है उनको अधिकार मिल गया अधिकार किसी कार्य को करने के लिए मिला जब तक वो कार्य पूरा संपन्न नहीं कर लेंगे वो अधिकार उनका समाप्त नहीं होगा अब वो अपराधी वो जो नियुक्ति जिनकी हुई है वो अपराधी से ही मिल बैठे अपराधी उनको अपने पक्ष में कर ले तो अधिकार समाप्त हो जाएगा उनका नहीं होगा चलता ही रहेगा क्योंकि जिन्होंने नियुक्त किया है उनको क्या रिपोर्ट देंगे वो अभी तो पकड़ में आया यही भी तो कहेंगे पकड़ में नहीं आया अभी और जबकि उससे मिल बैठे हैं वो तो ऐसे ही यहां पर भी जो चित्त जो मन जो प्रज्ञा जो बुद्धि परमात्मा ने हमें मुक्ति प्राप्त करवाने के लिए दी है तो हम उसको अपने अनुकूल बना करके और संसार के पदार्थों में फंसे हुए है। तो हैं तो ईश्वर जो है इस चित्त से बुद्धि से हमारा संबंध हटाएगा नहीं क्यों क्योंकि बुद्धि जिस कार्य के लिए नियुक्त की गई थी वो कार्य अभी पूरा नहीं होगा भोग तो उपलब्ध कराएगी लेकिन भोग इसलिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि उन भोगों को भोग करके हम उनसे अलग हट जाए इसलिए भोगाप वर्गार्थम दोनों बातें हैं कोई कह सकता है कि ये सारे पदार्थ भोग के लिए भी तो है पतंजलि कह रहे हैं सूत्र में आप केवल अपवर्ग पर ही जोर क्यों दे रहे हैं भोग के लिए भी तो है पदार्थ ये तो हम भोग वाला कार्य कर रहे हैं आप अपवाला कार्य करो आप अपवर्ग वाला कार्य करो हम भोगवाला कर रहे हैं दोनों न्याय के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि पतंजलि ने कहा है कि ये चित्त ये दृश्य सारा ये दोनों काम के लिए है एक हमने पकड़ लिया एक आप पकड़ लो बुरा क्या है उसमें ऐसा नहीं भोगाप यहां समुचय नहीं है वो क्या नाम विकल्प नहीं है यहां यहां विकल्प नहीं है अभी तो दोनों का संबंध ऐसा है कि भोग अपवर्ग के लिए है ऐसा नहीं है कि चित्त भोग के लिए और अपवर्ग के लिए दोनों में से कुछ भी चुन लो भोग चुनना है अपवर्ग के लिए ना वो भोग जो है ना वो भी भोग के भोगपूर्वक भोग साधन साध्य के लिए है भोग या भोग के साधन ये साधन है सारे और साध्य क्या है अपवर्ग अपवर्ग साधन नहीं है तो चित्त से इस दृश्य संसार से भोग भी मिलता है हमें लेकिन वो भोग भोगते भोगते यदि उसी में रम गए और अपवर्ग नहीं प्राप्त कर पाए तो ये बुद्धि का अधिकार प्रज्ञा का अधिकार समाप्त नहीं होगा ये हमें नहीं छोड़ने वाली कब तक जब तक हमें ये मुक्त न करा दे तब तक नहीं छोड़ेगी तो दोनों लेंगे लेकिन उन दोनों में भोग भोग के लिए नहीं है भोग अप के लिए है गुण तो कहते हैं सत्वर तो स्तम को नहीं दोनों के लिए दोनों के लिए है भोग के लिए भी और अपवर्ग के लिए भी लेकिन भोग पूर्वक अपवर्ग के लिए क्योंकि बिना भोग के अपवर्ग नहीं होगा मैं भोग भोग का, भोग से मान लो कोई बन गया, ठीक है भोग किसे कहते हैं सेवन करना सेवन करना आप भोजन करते हैं नहीं ये भोग ही तो है लेकिन भोजन क्यों कर रहे हैं शरीर में शक्ति ला करके हम शास्त्र पढ़ेंगे समाधि लगाएंगे ये सब कार्य करेंगे तो वो भी भोग जी ये, ये। नहीं ये भोग है कि नहीं पहले आप बताइए इसको भोग तो बस इसी भोग की बात हो रही है भोग शब्द यहाँ घटेगा कि नहीं लेकिन उसके उस भोग में भी विशेषण लगाया किस प्रकार जितना जरूरत हो आप त्यागपूरक भोगेंगे तो अपर्ग मिलेगा और त्यागपूर्वक नहीं भोगेंगे तो अपर्ग मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो ये यह अधिकार हो जाएगी प्रज्ञा ये तो काम पूरा हुआ ही नहीं काम पूरा कब होगा जब भोग अपवर्ग के लिए बन जाए भोग अपवर्ग के लिए तब अधिकार होगी तो ऐसी ये सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा क्योंकि गुणों का अधिकार यही होता है कार्य कारण कार्य की दृष्टि से गुण क्या है यह कार्यक्रमान कार्य वो कारण और कार्य क्या है इनका ये सारा संसार हमें जो भी कुछ मिल रहा है है मन बुद्धि चित्त सारे जितने शरीर है सारा इंद्रियां है ये सब क्या है कार्य कारण क्या है इसका गुण तो गुणों से कार्य की उत्पत्ति चलते रहना चलते रहना क्रम न टूटना बीच में प्रलय आ भी गई लेकिन फिर वही स्थिति आ गई सृष्टि बनते ही तो ये लगातार जो श्रृंखला चल रही है कारण कार्य की ये क्या है गुणों का अधिकार और ये गुणों का अधिकार कहां जाके पूरा होगा कि जो जीवात्मा इन गुणों से इन गुणों का प्रयोग करते हुए अपवर की प्राप्ति कर लेगा तो इसका अधिकार समाप्त हो जाएगा अब क्या होगा अब उल्टी यात्रा चलेगी अब ये सामान एक थैला भर के लाए हम अब थैला भर के लाए तो उसमें से एक थैला और निकाला हमने वो रखा अभी थैला रखा हुआ है फिर एक और निकाला उसमें से उधर रखा ऐसे करते करते करते आर्थ जगह पर हमने सामान बिखेर लिया अपना ये क्या हो गया गुणों का विस्तार ये श्रृंखला चली अब सब कुछ कर लिया काम पूरा हो गया अब समेटने की बारी आई तो इसको उठा के इसमें रखा फिर उसको पूरे को इसमें रखा फिर उसको पूरे को इसमें रखा और अंत में वो भी समाप्त हुआ ये हो गया प्रति प्रसव एक होता है प्रसव चल रहा है गति चल रही है इससे ये उत्पन्न से ये उत्पन्न से ये उत्पन्न अब समेटने की बारी आई तो जहां जीव ने अपने को पृथक जान लिया दृश्य को पृथक जान लिया सत्य प्रसन्नता ख्याति नहीं? और ऐसा जान करके क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया अब ये उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी बोरिया बिस्तरा समेट के वापसी वापसी किसकी किसकी वापसी होगी गुणों। की, गुणों की चित्त की इनकी वापसी हो गई अब अब इनसे हमारा संबंध छूट गया ये है अपने कारण में प्रतीक प्रसाद चित्त का कारण वही सत्व चित्त का कारण सत्पुरस्तम तो समाप्ताधिकारा प्रज्ञा ऐसी प्रज्ञा जिसका अधिकार समाप्त हो गया है इस प्रज्ञा का क्या होगा कि प्रति कल्पिष्यते, कल्पित अब यह प्रति के लिए समर्थ हो जाती है हो जाएगी प्रति हो जाएगा यह अंतिम स्थिति है सूक्ष्म शरीर भी छूटने के बाद की स्थिति जीवन मुक्त तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद की स्थिति शरीर भी नहीं है अब प्रति भी होता है और अंतिम सूत्र भी योग दृष्ण का इसी विषय को लिए हुए हैं पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम वो गुण कैसे हो गए हैं अब कैसे हो गए क्या अर्थ हुआ पुरुषार्थ से शून्य हो गए तो कैसे पुरुषार्थ से पुरुषार्थ क्या है पुरुष का अर्थ पुरुष कौन जीवात्मा जीवात्मा का अर्थ अर्थ क्या प्रयोजन प्रयोजन क्या भोग और अपवर्ग लेकिन इसमें मुख्य क्या है अपवर्ग उस प्रयोजन को उस पुरुष के अर्थ को जिन्होंने पूरा कर दिया अब उनके लिए पुरुष का अर्थ करने के लिए कुछ भी नहीं है तो पुरुष के अर्थ से शून्य ऐसे अर्थ किया करो शब्दों का पुरुष के अर्थ से शून्य पुरुष के प्रयोजन से शून्य वो कर दिया उन्होंने पूरा प्रयोजन तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम ऐसे गुणों का क्या होगा पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम जाएगा उनका वही वाक्य यहां पर है प्रतिप्रसवास अर्थात प्रतिप्रसव तब तक नहीं होगा जब तक पुरुष के प्रयोजन को ये गुण पूरा नहीं कर लेंगे तब तक प्रतिप्रसव नहीं होना उसी को फिर आगे कह दिया कि वही उसे कहते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा क्योंकि गुणों का तो हो गया प्रतिप्रसव अब जीव कैसा रह गया जो उसके संगी साथी थे वो चले गए वापस ये क्या रह गया अकेला केवल ये कैसा रह गया केवल और केवल का ही भाव कैवल्य तो स्वरूप प्रतिष्ठा इसी का नाम है स्वरूप चित्त चित्त अपने स्वरूप में चित्त का क्या स्वरूप है, है? तो प्रतिप्रसव कहां हुआ फिर ये नहीं प्रख्य तो उसका जो है ठीक है स्वरूप है लेकिन प्रतिप्रसव कहां हुआ फिर अभी ये वो तो कार्य रूप में विद्यमान है यहां सूत्र में है प्रतिप्रसव उसमें आदि तो तो तो के कारण अलग-अलग रही तो रहता है तो तो रहता रहता है, है बोल रहे हो ना अभी अभी गया प्रतिप्रसव कहा प्रतिप्रसव हुआ फिर? प्रतिप्रसव तब कहेंगे जब सत्वर स्तम्भ में आ जाए विघटन अलग अलग जैसे किसी शब्द की हम स्पेलिंग करते हैं ना एक शब्द को वर्ण को अलग बोलते हैं ऐसा बनाना है उसको वो है प्रतिप्रसव तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम तब कहेंगे ये स्वरूप प्रतिष्ठा और वो कौन है चिति जीवात्मा चिती शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा यहा जिसकी स्थिति अपने ही रूप में हो गई है अब तक क्या करता था ये ये चित्त को देखता था जैसे किसी आगे दर्पण रखा हुआ है लगातार दर्पण रहता है चारों ओर जैसे देखें ना एक कमरे होते हैं शीशे के जो प्रदर्शनियां लगती हैं जगह जगह एक शीश महल बना देते हैं चारों ओर वो शीशी ही शीश अपनाई, इधर देखो तो अपने इधर देखो तो सारे में वही दिखेंगे हमारा ही स्वरूप दिखाई देगा तो अब तक जीवात्मा के आस जो है वो चित्त घूम रहा है तो किसको देखेगा ये किसको देखेगा चित्त को ही देखेगा तो चित्त को ही देख करके अब तक जो कुछ चलता रहा चलता रहा अपने को समझ ही नहीं पाया अपने को जान गया तो चित्र शर्मा गया थोड़ा क्योंकि अब तक ये रहस्य में था ये अब तक एक अज्ञात प्रचन्न रूप में ये चलता रहा जीव के साथ में और जीव ने लगा लिया पता इसका करे ये क्या मैं इसको अपना स्वरूप मानता रहा ये तो कुछ और ही निकला और मैं कुछ और ही निकला और जहां ऐसा जीव को पता लगा वहां चित्त शर्मा जाएगा और क्या होता है शर्मा के फिर हट जाते हैं लग को हाँ तो शर्मा करके वो चला गया वहां से करे इसने तो पता लगा लिया मेरा अब भागो यहां से अब नहीं मेरी चलेगी अब मैं इसको बहका नहीं पाऊंगा अब तक जो बहकाता रहा मैं यद्यपि बहकाना शब्द ठीक है बहकेगा तो जीव तभी जब स्वयं उसके अंदर जानता होगी, क्योंकि वो चित्त बहका भी रहा था मान लिया लेकिन साथ में उस चित्त के होने पर ही तो जीव अपने को जान पाया जब तक दो वस्तुएं न हो तब तक यह कहा जाएगा कि यह पृथक है और यह पृथक है यह पृथकता कब आती है दो चीजें होने पर अन्यता ख्याति ये कब होगी अन्यता भेद कब होता है एक में कि दो में तो भेदात्मक ज्ञान में भी ये कारण बना है? सत्व प्रसन्नता ख्याति में भी ये कारण बना और अब इसके बाद यह हट जाएगा यही तो इसका उद्देश्य था यही कार्य था यही इसका अधिकार था तो समाप्त अधिकारा प्रति प्रसवाय इस तरह से ये सूक्ष्म प्रज्ञा प्रति प्रतिप्रसव के लिए समर्थ हो जाती है और यही आकर के जीव का कार्य पूरा हो जाता है ये बीच बीच में बीच बीच में ऐसे विषय लाते हैं कि ये अंतिम बिंदु पर पहुंचा देते हैं बार बार अंतिम बिंदु पर झलक दिखाते हैं वहां की बीच बीच में यद्यपि ये, ये वहां अब तक हो नहीं पाए क्योंकि ये करी क्षति आया फिर कल्प आया है सब आगे की बातें लेकिन याद दिला आगे की जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा है कहीं जाना है कुछ देखने के लिए बड़ी उत्सुकता है लेकिन रास्ते में थक गया बेचारा चल चलते अब उसको ग्लानी होने लगी तो और साथियों ने उत्साह दिलाया कि देख वहां जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा ये देखेंगे वो देखेंगे यहां घूमेंगे वहां घूमेंगे और फिर थोड़ा उसमें दम आया तो ऐसे ही ये भी ऋषि भी के दर्शन पढ़ते पढ़ते लोग जो है कुछ वैसा निराशय न होने लगे तो उत्सुकता बनी रहे उनमें तो बीच बीच में ये कैवल की स्थिति लाते हैं उसको दिखाते हैं कि ऐसा होगा आगे चल करके इसलिए लगे रहो तो प्रति प्रसव आय कल ठीक है अब आगे इसको बाद में देखेंगे अब अविद्या वो क्या है क्लेश क्या है उसका स्वरूप आएगा और अगले सप्ताह तो न्यायदर्शन चलेगा फिर उसके बाद देखेंगे इसको प्रणव ध्वनि हो